मोहन दान हैचारण जो को भगवान रूपनाथ रूप करो भगवान श्री राम और रावण रावणी लड़ाई रो गीत है वो बोलू बंद गीत है बोलू कोलो भ्रात मन्त्री शुद्ध कटे उर क्रोध रावण उगटे मन समझ नते ठटे मरणो सदे घन घमषाण वदोपवादन्त्र बाजी आसद टोप भगतर साधी आकाश कमर बड फर का हात कर धर धर आयो तो सदर धर चढ चले रथ पर धर चमर भड अवर निस्तर ऋण भवर बिल चूर मूचा मुहर भर बद पकर गूगर भड जबर गद चीद फरहर खुलागर चुकातर नौयानागन धर हर आवियो आरण पुरो होगो का दर <laughs> भारत उट होट धल खड़म धन धटीर क दुवार हूँ कड़क भरपूर बदबे बीजू जल उजल जल जल जल धार जल जल जल जल कल बिमल सुर असुर दमगढ़ लग सक थक प्रबल उतल पतल थकल अशेष वजहाक कबीरा हण हड़ हड़े धर धूज कायर धड़ धड़े बल तबलतूर निघोष बम्भी शर शोक अशंक तस जंत्र जंत्री तानि या वरमाल गह गिर बाणी या गण बहण लोहण सगन गण गोय गदन कण कण असन खण् बपतीर छणझण रंध भण हय ही हणहण मच गहण तरवार खण खण तूट तण बण मंत्र भणमण रसण भण गह वग जण जण अगण गण मुर्भववण कंपण लगण मण लंकाल धूजिय लंक झमझगर मातो दूधड़ै अस्मराँ धड़चा ऊधड़ै घन घाव कल हक बंद घूमत गुड़े भिड़ज मतंग पगधरे लोथाँ ऊपर कप बाह असुराँ पर करै सिर तड़कूट झड़क धड़गरग समर ददक दग जसकिलक बग बग मुग जपग भूखिल खड़ग रजिर रुदिर बगभग बग छिलबाग बग दग दग अचक सक अंतराल गरड़ग ढुल अलग फैफर फरडक नद फरक हुए बिडक हग हग बीर हग खित सूर खतंग माकर आहव माचियो खूंदाल खितरव खाँचियो क्विव उर्ष विबुध विमान छाया इंद्र अशेष किलकार काली किल किलै कम्मा धारक बिलकुल नृतकत नारद कथ अनथ सगत किलकत पीयतरस सुरसर्द दर्शिण भरत सदचर्द पलचर अगत अतमिल अचर हरकत चित महत्पग निर्गीर वर्त पद खगिलत गुना तत् अगत वर्ण असत पर्वत मेर मेरवत्सत्रंग विशेष खूंदाल खितरव उरुष विमान चाया, इंद्र आद अशेष किलकार काली किलकिले बड़झे असुरिया झुक शस्त्र दशिर झौकिया सुग्रीव अंकुश सलब मूष पटिश नील प्रचंड शीलविकट फर सुकैण रे तरसूल वायक तैण रे भिंडपाल गजगौ बिटप भर दिग्गदा विभीक्षण उवर धर हणु तुन के हर कुंत हर दोय कर कर कर कर चक्र कर कर कर दुविध दसमुख चक्र सत्सगत लीचमण उसर उर्रसर भड़ अवर आवद अमर भर डर देख निर्दल हुए अडर कर क्रोध रघुवर धर, धर कुवर धर कुवर कर सदर धर को दंड और किये चाप याकृत कुंडल इस छोड़ छेड़े उडणँ दश शीष दूझे शीष दशरा दड़क दूर दराज लंकेश झड़ियो लंगरी जय हुई राघव जंग होय शब्द अणहद अमर हद मिलसुमन बरषद गिर्दमद शुरसर्पतादि सर्व सर्वसद गदगद गद्गदीर्दब् असुराण जज जद भय असद प्रवसाय तद्द तद किए प्रसिद्ध खड़ाखलव समरखद्वर निर्क रावण कियन बद्धिधिन अवधिराज दे फिर दोय, चवद कला बिया तुक तुक बारे बारे न तुक एक शर्व दोय दोय सारे कल, तुक भले दवा कल ठीक गुरु महरंत थव, कव इदक अनुराग कर त्रकुट बंद इम गीत करीत <coughs> लक्षण तो है आद दबाड़े अर्ध गीतरा गुणजे पहली गीत रे आदा दोरा दे लंगरी तर दो दई ला दे, फिर दोग, दोग दे ला। के गुरु पाए दो पाये दोढेरे पुणजे और चौद कला धुर चरण पहला चरण नी चौद मात्राओं आई बिया कल बारे बारे बाकी तुक में बारे बारे मात्रा आई अठ एक शॉकड़ अंत मतलब आठ तुकारी एक सर्व दो दो लघु लघु ने बारे तुक, बारे अर्थात तुकारी एक एक चरण वे और ठीक गुरु लघु महारंत मोहर फिर गुरु ने लघु दो जगह आए ने मोर बहुत अच्छे मिल जाइए फिर कवि मंच मंच अधिक अधिक अनुराग कर मंच राम, मंच राम के के इन अधिक कर इन तरह प्रेम कौ त्रिकुटबंद गीत इस तरह अब ये बोलवार विधि विधि है बोलवार मैं बोल नहीं, नहीं की मतलब जो पहला बोलनी पहली विधि है क्या कुल भ्रात मंत्री कटे उर क्रोध रावण मन समझ नहते घन जगह दो तुकुआ है गे, तो ए, है गे। हाँ। कुल भ्रात मंत्री शुद्ध कटे उर क्रोध रावण उगटे गीत है तो कुल कुछ रावण उगटे मन समझ नटे मरण सजे घमसा लेना बद ओपवादंदर बाद जिया सद टोप बख्तर सादिया कसकमन बड फरगर कर धधदरवाय सददर धर चढ़ चले रत पर धरचमर भडवर निष्ठ रणभवर बणी तुम भीड़ तुमर मूचाव और भर बच बगर गुगर भड जबर गद चींत फरहर खुलागर चुकातर लोयन अगन जर अर आवियो आरण अटे मारो लेलो अटे हालेनो बातो जने ओ घमसाणु आरण रो अटे मारो मिले ने, हाँ, शैली? पहला पहला बाद में, में तो पहला गीत हाँ। और गीत कुम लड़ाई रो तो गीत गीत है रघुनाथ सवायो से ताया सुने वाला, छाओ चो चोल वृन कड़े यू अध अ माथे आयो कुंभ कृणे हदना वाणी बोल तौ पुल अंशी अक्रोधालोल करूर मिले मूछ बुहार आकार गरीयण हिया छोल तो गरूर उमंगे रठाड़ा छूटा सोहणा काकुस्त बड़ा अडुई अडील हुवे चूरा पचे फुटे शीशा कुंभा तर फील लचे चील रावशी हजारू ढालवा लगा द्रगीस ठावा लाग दिशा मूझाल लेवा मुंड सूरा गण भूतेश चाल तो खेचे दिवे दिवेश भावा लागा ख्याल गाढ़े राव रंग बरेवा उभे पाख गिंग औ तो लाको साको मृग ने हरेवा खेद लाग जके रोय नी सरे करेवा जंग तो महाकूप हूत जू परेवा गैण माग उबो हेर सुग्रीव नु चौर क्षौणी आडो मुठी जेर करे लेत कूट मांडे माग तके वेर वेर चाई विवाई तेम अगंध ग्राही श्रुता लालियो गैणाग मुणे नाशा काना हिण आराण रोपियो मांझी औ अढ़ंग ओपियो के करंतो शत्रो अंत प्रथमी उपरा जाने लोपियो समंद पाज कनौ प्रलय काजौ महाकोपियो कृतंत नर अहि अम्बर बिछंडे थंडे थाल नीर तो महीर रसा तण घोर मंडे आसमान महाबली देव साल बिलोक रोष में मंडें तो पुणे कपि भाल छंडे पछाड़ी पीठान पेखे खड़ु आवत तो समे चाप चंड पणों तो मातो भुजा भमावे मयंक बणो मोक जूंझ जाडो पड़े रामचंद्र रे साय को झड़ेंग और लंक आडो पड़े जू गिर लोका लोक आचो जोड़ हरक न का उमाया फूल बार उद सारा है, है कार बोले और जय जय कार बोले राघवेश जोधार थो अंगो सो उस से ताओ सुने बैन रोन वाला जात घनी जाता है एक hmm. एक विषम विषम उन तुक मतलब वो है चरण और पद सम हुए दवाले साठ सारा आकर साठ आद तुक अंक अठारे और मंच सुमोहरा मेल अंत गुरु लघु उतारे उचारे सगण भगण नन शब्द मन हर और नर गायो नह पड़े विषम में मात्र मात्र की बात वर्ण तो... एक गीत क्यू मैं बनावन वाली शैली याद को है नहीं आ, तो वो तमार बोल बाला जी कविता रीतरो चतुर मीत चित चोर पुना हमें कह हमेशो प्रीत कर सिरे गीत शीतो है वर्त तनी टूटता गुणी कोहर बिचाड़े धनी सुथार निधार धारी लागणी सन्द तद सागणी लावरे अरे उठे कर नागणी रूप आई जुलम ग्रह मायरे जखड़ जादम जुड़े और लय कवण असन जल तनौ ले साज कर सिंध कुगत औ संभाे भगत निज राव शेख मार कर बांग लेंग मुदगर मलंग औ लाख दळ पीर चढ़ लार लागा मार ही मार रा वचन उतरें मुखां और बाहरू बाररा ढोल बागा चकर खपर धारिया आप कर सी चंडी और हारिया सिंध दळ होय हेता मीर घन पीर समा धके मारिया और जारिया जवन थट जोडया जेता लेच कमरो गुमर धार मन मुरडियों और आवळा ठाट मिल उरुड आया धावता जंगल धर हुत मोटा धणी जोग माया तूल उड़े और चमका। तूल उड़े और और लगी लेन चमका फिरे बावन सुबट शाम बादूल बिच जान शिंपा पत्र खोश की पत्र तो जत्र कत्र कियो, खल जगत जानी ते जननी बचाओ पढ़ो कष्ट तत्र तत्र तो पकु जैतरे ते रानी कान ने भांग राजा ऋण माल राजा कि हाकड़ो वरदान थे थै बीस तो थिर कि दुरंग दसान थानू सल सली चापड़ी चली शिर शेखरें बीजड़ी तो तणी बपुदैन बिम्बा व्याकुली गिरा आरत सुणे बचाओ और आकुली लही कर झाल अम्बा शाहरी जाज उलझी तक सिंधु में कठे अवलम्ब न रो क्यूं ही फाड़ भी और उबार अंबु में अंब यू ही निकट कॉल लखे कौल चक चोड़ लाली चढ़ी जिम बयाच मुझ बड़ी की दी खता। औ उसे कुण बचावे घड़ी आधी आधि कर राव राजेंद्र ने दुष्ट कष्ट दिन और रखवाल लीधो तोल के फिकन नाठा भरा और उड़ गया केक आसमान आते मातरा हुकम सुनाक काटे महिप और सात बीस तना हेक सात सेव गेत पियूष शशि सवाढ़ा अ प्रवाण कथा लग पार पाऊ भ्रवाण बैन जग ग्रवाण विधो बिध ग्रवाण कीर्तरा गीत गाऊ कहे कव बाल प्रत बाल कर अब कर झाल दुख पाल बाजी कल्पतर कल्प तर शेव गांी का आप शिखा धनी आप आई जाहरु बात मनरी सर्व जान घर और देख ब्रद माहरु मदत देगी सिंह आरोहणी बिचाले है भी और नियम है। नियम बिल्कुल। दो ने में करना, जो गुणी, कोहर अट विराम है। धाई, लागनी, संदतद, शागनी, लावरेर, आप याद की कर या तो बोलिया करिया कितनी बार बोलना पड़े याद जा। गीत दुआ देखना पड़े हल्ला दुआ हुआ तो घनी बार बोलना पड़े कम दुआ हुआ तो कम बार बोलना पड़े तो चार पांच दुआ और गीत वे। हाँ। तो दो चार बार पांच बार बोलना और मोटो और हतरे दुआ और गीत है तो तो इन... याद करना पड़े के कहीं करना पड़े। याद तो याद पड़े तो याद याद याद पड़े पड़े। करे करे बहुत अच्छी बात कौन पढ़ी कोई आदमी भाई वो वो वो दो बार बार बोल चार बार बोल। चार बोले तो मैं ही आपकी नहीं सिखाया क्या आप की के? मैं तो मारे मारे रामलाल से नाम क्यों? वे विद्वान जोरदार डिंग क्यों वे आपने बोलता अबे बोलता मैंने नियम नहीं रघुनाथ कहा किताब ही जब वे बोलता मैं कक सुबह बैठन करता आपके हां जने कनी टाइम मिलती मैं तो करो काम करता आगे बाजरी बांटान को खेतियो और काम करता जो जने टाइम मिलती शाम रा मुन मन टाइम मिलती शाम रा मु जान घंटों दो घंटा मार कन बैठ तो वा ना गयो मने भाई आ कविता में ज पडा कविता जमन कोनी रियो है ने जरूरत कोनी जण मैं मन अर्ज आ करी समाज इनारो नी को मार पेट भरई वे इनारो को मैं चारण मन एको न्याय जरूरी है मारी जातिगत विद्या इन वास्ते यूं करके सीख्यो पचे में में भी चल गा। उन बाद में मैं हैं साते मतलब राम राम आदमी ने रा दो हजार तेईस में वे चलगा उन बाद गोपी चंदेरू बे इन नाते मारे को गरबार कोई नहीं ब्याह कहीं करे जन गियो प्रसाद वो आते हैं दस नाम साधु कहे मैं दस दस जाए पूरी ना जाए पूरी भारतीय सरस्वती एक में और गिरिपद ने सागर एक में अन बन्य आरण एक में तीर्थ ने आश्रम एक में ऐदश एक। नाम है तो तो एक तो आप जाए भारतीय घूमता मंडो और भाकर में एक माराज रह गए वह रहते हैं स्वान जी मारो नाम है आप तंदुरा पे गाय हारमोनियम आते हैं तंदुरा पे गावन की भी आदत है आदत है तंदुरा बात कती गये हुई कोने तो कबीर, कबीर कबीर मैं हनुमान भजन कबीराम और, और दादू हाते ही हो और अपन जोधपुर में स्थल आला है राम जी और आते ही हो तो अब आप लारे। आगे आगे गु ल साथ है गाउनिया घना तीन चार, दस बीस पचास मारो कीर्तन उनमें ये जो जो वाणी है आ, है, आ, फकीरी है, है, है, है, फकीरी फकीरी और कहीं वाणी भगवान का कीर्तन का भजन है, है, है ना जके हैं, भगवान का जन्म संबंधित भजन है ये आप जो मदा पारा आ चार जात है परा मदान मदान वेक चार जातों है बाणी वारी. <प्राणी> वारी <था> के आ, पशिती आ, आ वेकरी था। <प्राणी> था> तो जिनमें चेतावनी है और परारी जटे तीन अवस्थाओं ने छोड़ पड़ी तुर अवस्था जटे वर्णन वे वा परारीणी है और मध्यमा बीच में भगवान स्तुति कीर्तन आदि करो जो मध्यमा है अबे अबे जो जो भी बोलो कई गीता भारी गला सुंदरता राजस्थानी में वो बोली जे ओ मन तो लगे डी गलाऊ विशाल गलाऊ बोली वो डिंगल। कंट्र। आ, गल तो एक ही घंटे हाँ। अब माने पांच, पांच बोलूंगा पांच। हाँ बोल दे आप आप बोल आप वो मैं चंद, नाम नाम मैं देगा चंद छोमगे ब्रम्हदास जी महाराज रो बना दूठ दाखियो नदी मूठ घड़ग हतमेल तो पज कर के वार ग्रह वार सुत के बल हिरणाकुश मूढ़ निवार थम्भ बीला रे दस चार यु बार भली बिध मार लिया गुणवार मरे ग्रहिया मृत लाजयु बारण ग्राहक काद ईसा महाराज करे जिये काद ईशा महाराज करें जल भीतर ग्राह मचाय महाजुद कंठ कली दबाय करी के गण कैसूंड रही आंगण हेत घंख राव हरी चढ़यर धाय चलाय चलायकर राख लियोण ररे ग्रहिया मृत लाज उबारण गोविंद काज ईशा महाराज करे जी काज ईशा महाराज करे संतस्यन निपाप चलन नप सेवन भाव बीच मिलाप भय ग्रह लायो र छाप जी कौशीर गाढ़ी प्रेम अमाप ध धनी पठिया भण रूप खवास संताप निवारण माधव वाप गयो गयर गृहया मृद लाज उबारण गोविंद काज ईशा महाराज करे जिये काज ईशा महाराज करें शवरी मत भंग भयो जिन श्तिय खार कि खरा ऋषि ऋषिद कहा अब कीजिए ढंग न को हरि अंग धर निज अंग लगाय सुचंग की नहीं नीर सुचंग कियो जन रे गृहिया मृद लाज उबारण गोविंद काज ईशा महाराज करै जिये काज ईशा रघुवीर करें दूरी और धन भी रख रहे कर द्रोपत खेत सभा बीच चीर खड़ी पची ओपन भीड़ हुवा पर मेषर चीरन खूटोय सब चढ़ी दुष्ट टीतिल मात्र शरीरन दी चौया भारत साक गंभीर भर एक रहिया मृदलात उबारन ग्रोविंद काज ईशा महाराज करे जिए काज ईशा महाराज करे ये तो रोम का ना बुझी मैं कहीं भीप्सा है भीप्सा क वीपसा तो मैं बोलना नहीं है उनमें पांच दुज बार भैरवदन वीपसा है नहीं वीपसा में बोलना जरूरी कोनी वो तो महाराज करे यो आप आ, और ओवर में बोलना मार मारवाड़ी चाल में है जन वीपसाई वो बोलना बाकी वेबसाइट में आवे कोनी आवे कोनी आवणी जरूरी बने वीपसा बोलवार में इन्हें कर सके बोलवाम कर सके अब आप दुर्लभ मिलेला दुर्लभला दुर्लभला कितना चंद बोलूं पांच छे एक बोल 15 पांच आर तो वे ओर ऑलवेज संधि जा आ तो दुर्मिला चंद में काग्रा दुला भाई काग्रा लिखा उड़ा वे बोलूँ हाँ एक दिवसों आनंद धर हर हर दया हर शाय और करण नाच तंडव कजूर बहु विधि कैप बनाय घट हद बिजी आ घोटी के आरोग्य अविनाश और लहर कैप अनहदल लगी पूरन अंतर्त्य प्रकाश लिये समाध सब ये लोचन तत्काल और काल रूप भैरव कठिन दियो ताल बिकराल अमछंद गण भूत भयंकर भूतल नाथ यधंक ते नक ते भण कैत यम्बर बादाह भंकर गाजत झंकर पाही गते डमरूह डंकर बाह शंकर ते कैलाश शिरय परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाच करे जिये काम प्रजालन नाच करे अरड़ंग खड़ंग ब्राह्मण्ड हिलय दड़डंग कर डाक बजे बज झड़ंग जगज्वाल करा झरें सचरंग थे करके धरणि करणंग कर मुख नाद ग्रजंत हरे परमेश्वर मोद धरी पशु पालन काम प्रजालन नाच करे जीए काम प्रजालन नाच करें सहनाई छेछाट अपार छठा चहु थाट नगारोय चौबरड़ै केड़ था थाल थपाट झपाट कटाकट कत ढेल ढोल ध्रमाकट मेर धड़े ओम या संगनाट गणेशवर ईश्वर ईश्वर थई तथा उच्चरे परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाच करे जिये काम प्रजालन नाच करें हद ाल मृदंग हाहाट हुकट धाकट धीकट नाद धर द्रोह द्रुह दीधिकट विखट दोकट फट फर गट फेर फिरै ददड़ै नग धोम धाधा किट धीखट गैंगट घोर कृताल घोरै परमेश मोद धरी पशुपालन काम प्रजाड़न नाच करे जिये काम प्रजाड़न नाच करें नट तांडव रो भटदेव घटा नट उलट गुल्लट धार अजंग चहु ठाट दुदुवट दू दुवट गैंगट गैंगट भूकय लासक दंग ततताना तिपुरा री ताकट त्रुकट उल्लट दुहर ठेक बारे परमेश्वर मोद धारी पशुपालन काम प्रजालन नाच करे जीए काम प्रजालन नाच करे मोंदा एक बात बताओ आप कि आप यो कियो के अबे मैं यो छंद बोलूं वीरे पहला पहला बोलिया बोलिया पहले हाँ। तो रोम पहला हाँ। हाँ? हाँ। इन में छंद इन हाँ। तो, तो ये क्यों कह दुआ तो पहले पीठ का बांधे है संबंधित है छ में वर्णन पहली एक दिवस आनंद, धर हर हर आनंद को धारण करने वाले भगवान संकर एक बार मन में अत्यंत खुश होकर के कर्ण नाच तांडव कजू वो तांडव नृत्य करने वास्ते बहुविधि कैफ बनाये वैसे तो थकेलो आ जाए शर्म आ जाए लोग इन वास्ते की इनकी नशों लेवे घट हद गोटी के आरोग्य अविनाश गड़ा छोटो गड़ो वोट रोग कैप अनहद लगी पूर्ण घोटिकेना प्रकाश उन्हीं जोरदार ले लहराई नाचने वास्ते तैयार त्यार बियापन एक नाचीजे लिए समाज सब संग मै लोचन तत्काल और काल रूप भैरव कठिन दियो ताल विकराल यो पीट पीटी का का या तो चार, चार, चार, तो चार, चार लाइन लेकिन श्वास एक ही श्वास एक ही बोले एक श्वास में एक कित, छंद बोलना चार लाइनों बोलनी चार लाइन कोई भी छंद बोलना होगा छाए एक श्वास में चार लाइनो बोलनी नहीं। अगर नहीं बोल सके आदमी महाधीरू पर सब ब्रह्म मंजू उंजु सुरत रंजु ताम है ऐसे गोविंद अच्छा विश्राम कर आप ये जी जो छ में अर्ज करूं पहले दो है जिनको सदा सबकी सुने पुकार अज कीट परि अंत ला भव भंजन भरतार्दार ध्रुवनशिधार्यो वचन मार्यो ध्यानधार्यो एक है नीरू महाधीरुपरापी रूप एक है सब ब्रह्म मंजु उर्ष मंजु सुरतरंजु ताम है ऐसे गोविन्धु कृपा सिंधु दीन मंधुराम घैजदीन मंधुराम है खो ले कपाटू बिकट घाटू पवन बाटू थक है डोले वैराटू शोक काटू भक्तठाटू शंक है खटमास मानी मिले सानी अचल पानी धाम है ऐसे गोविंदू कृपा सिंधु दीन मंधु है जिय दीन मंधु है प्रहलाद गायो असुरधा बहुरीषायो मारी है सर पाखवायो विक पायो गिर गुड़ा जार घु बहायो गजवायो जांजीवायो नाम है ऐसे गोविन्धु कृपा सिंधु दीन मंधु है जिय दीन मंधुराम है कोपे करालु मंद जालू मंद बालू बोली है सब मैं गोपालु है दयालु मार डालू कौल है थम्बे विचालू तत्कालू बिद बालू आम है ऐसे गोविन्धु कृपा सिंधु दीन मंधु राम है जी दीन मधु राम है विदारे है है भक्ति संत दुख हमारे काप केतन तारे यूं उबारे सर्व थारे काम है, ऐसे गोविंद कृपा सिंधु दीन मंधु राम है जी दीन मंधु राम है एक बात मैंने अनुप्रास अनुप्रास अनुप्रास रो अनुप्रास रो उपयोग उपयोग है, है, ज़्यादा वास्ते में में सार तो तीन तीन विद्वान जाड़ों वे उड़ा ज़्यादा आवे, कोई में तीन भी आ जावे, जाए क्यों क्या कई रोमकंदे चंड मंड घूमंड बेखंड कचामंड नौखंड नमे पर चंड दूरंड़ रमे झुंड जो ठंड़ उमंड झटो झट उचंड़ उ खंड खजा प्रत पाल इंत ए छंद जगह नहीं नी तो अमे बत में अनुप्रास आए जा विद्वान माते हे आतो विद्वान है नी जो ए दुर्मिला चंद देता हूँ सेन उद्धगन खग सुबगन वग तुरगन अगल लगी मचिरंग उतंगन दंग मतंगन सदिरंग जंग जहील लगी कंप लजाकन भीरु भजाकन वाग कदाकन हाक बड़ी जिम मेह सुसंभर जो लगी यंबर चंद आदम बर केह चंदी ये मतलब जो विद्वान बताओगे तो उन्हें अनुप्रास्त में बताएँ पर नियमित नो है कि आ इन में, इन में तो तीन अनुप्रास तो तो पड़े। अगर नहीं देवे तो उन बिगड़ जावे। ध्यान में है। हाँ, की एक एक एक में बीच थोड़ा थो हाँ। भजन उन बहुत। तो भैरवी में घनी चीजावी गई अगर मैं आपने कि चन, तो बताया नहीं हुँ। हुँ। मैं चंदी आप भैरवी में हो, तो आप कैसे को भैरवी में नहीं कही जाए कोशिश कोशिश तो कर लो, करी नहीं। करो करो आप, बतो कम मैं, आप, मैं क्यों, आपने कर करने देखो भैरवी थोड़े रोमकंदरो मॉर्निंग गई गई थी, थी? दूजी लहर में गई थी चंद मुंड भुजंड प्रचंड रुंड खंड चुंड चुंड जटो जट उखंड खयो बालक रोग प्रजालक चालक नेच जयो आ, में तो अपन तो नियम निम कद भी, भी, भी में, में नहीं गई गाउन में पीछे विराम करना पड़े। क्यों गाउन एक दुख के दूजी बार बोलना पड़ेगा उन्हें मतलब उन्हें उल्टाओं पड़े। जो एक बार बोलियोगे चटपट निपट चटापट चौसट नाचपट अधीर न में तो दूजी बार बे मारे बोली रे चटपट निपट चटापट नाच यपी अटपट दे अटपट निपट बजे पग झांझर त्रवट हेम सुगठ तय प्रतिपालक बालक रोग प्रजालक जो चालक नेच जयो गाय गाय गाय गाय तो देवा बन वे वे छंदे गुजरात वाला में में में पहली लगाय को भमाय खेलत नवनीत तन ए कब हुक बुलाय जीवन जी भाग जायता दिन का दगाता ये मोहन मन में नहीं पर हम नहीं चैन पाय यादव दिल को जराय कपटी चूपे कसाई गिर धारी इन सामने कही जो संदेश हरी हर रटती हमेश बनिता सब बाल वेश निर्बल अब निर्व चादर चालू कही संदेह बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन जो कमियां कमियाँ शिकायतें जो फरमाई उसके विषय में मैं स्वयं चूंकि प्रतिभागी हूँ तो आ, सभी की ओर से मैं इस बात को विश्वासपूर्वक कह रहा हूं कि हमारे मन में आलस्य की या लापरवाही बात नहीं थी पहला पत्र जो आया था उसमें तारीख तय नहीं थी केवल सूचना जैसा कार्यक्रम होगा कब होगा ये नहीं था तो ऐसी हालत में मनोवैज्ञानिक रूप से आदमी तैयार नहीं हो सकता कि मुझे कौन सी रचनाएं पढ़नी है उसी में लिख भी दूँ फिर भेज भी दूँ सूचना भी दूँ वो होगा फिर वो फरवरी में का संख्या फरवरी में हुआ नहीं जब मार्च में हुआ तो तीन तारीख लिखी हुई मिली डेट तय होने के बाद में कार्ड किसी को तो आने से एक दिन पहले मिला किसी को दो दिन पहले कुछ को मिला भी नहीं बिना कार्ड आए इसलिए आपकी भावनाओं की अवहेलना किसी प्रकार से लापरवाही नहीं हुई केवल सूचना का अभाव सा किनिका दूसरी बात यह कि पहला कार्यशाला का ये मौका है हम सबको सीखने को मिल रहा है आप जो बातें कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन ये चूंकि पहला मौका है अगली बार आपको शिकायत नहीं होगी कि किसी के प्रति भी सब लोग संस्कारी हैं सब लोग श्रद्धा भाव से आए हैं जानकारी नहीं है कविताएँ सबके पास है किस तरह से आपको ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ लेंगे इस तरह समय पर आओ हम यही बात अगर आपने कल कह दिया कि ठीक साढ़े देश पहुँचना तो हम लोग बातें नहीं करते तो कुछ बातें तो पहला मौका होता है तो इस तरह हो ही जाती है ग्रामीण क्षेत्र के आदमी हैं बातचीत करने वाले ये अनुशासन का पाठ तो पढ़ाने से पढ़ा जाता है काव्य पाठ वाले आदमी हैं और पाठ नहीं पढ़े इन्होंने रही बात आज के विषय गीतों की तो मैं निवेदन ये करूँ कि शाणूर मैं छोटा साण और बड़ा साण और प्रहास साण और खुड़द साण और वेली और सोहणों जांगड़ो और हंसावलो ये सब एक ही गीत के अलग अलग खंड भाग है नाम अलग है लेकिन सब की एक जात है सब सणर में आ गए हंसावले का शास्त्री नाम अलग है इसलिए है कि उसमें एक तरीका है कि शुद्ध वेलियों के सारे लक्षण होने के बावजूद वही मात्राएं वही वैणसा गई वही अंत में गुरु लघु का हर चीज में पय धरा धर राम मथन जगता रा पाड़ पूरे गीत में फला रा, रा, रा एक प्रकार की अलग ही उसका स्टाइल इसलिए वो तो उसको तो अलग मानना चाहिए लक्षण एक होते हुए भी बाकी सब के सब दो खंडों में आते हैं जिसको कुछ लोगों ने मिस्र वेल्यू नाम रखा है कि वेल्यू के अब मैं गांव के मगर पुराने कवि को आप पूछेंगे तो यही कहेंगे बडो साणो और छोटो साणो और बस दो में अब बडो साणों में दो भेद एक तो प्रहास साणोर जिसको अपन कहते हैं उसको गड़ बड़ो शाणों बोलते हैं सब लिखते हैं प्रहास साणोर लिखता कोई नहीं सिवा काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में और दूसरा जिसको शुद्ध साणोर लिखा जाता है वो कोई नहीं लिखता शुद्ध ये कौन सा शुद्ध है ये भेद करने के लिए कारण बनाया है उस बड़े साणोर के दो भेद हैं जो बहुत मामूली पल नहीं पड़े अंत में बराबर वे की वे मात्राएँ अंत में गुरु और लघु आ जाए तब तो हो गया जिसको आप शुद्ध कहो मगन आद गुरु तीन फल रमा विभुधा मही ये प्राणोर की पंक्ति भी वैसी कैसी होगी पिता पिंगल गिरा मात तन पीत ये तो हो गया शुद्ध सानोर कहो आप इसको और पीत गुरु और लघु आ गया अब इसी बात को तणि बंदावण नेत बंद धरण सोडा तणि तरण चंद बदन कज वरण ताबू अमर कथ करण प्रथम आदर ऊपरा ऊपर आणवा आवियो राव आव पाबू इसमें बड़ी दोनों अंत में गड़े ये हो गया बड़ो साणोर जिसको अपन कहते हैं प्रहास साणोर तो ये तो बिल्कुल अलग है अब जो छोटो साणोर है उसमें बड़ी इतना कम फर्क है वेलियो सोलह मात्रा पहले आधे चरण में और अंत में जानतों का आदमी मिलती है सम चरण में पंद्रह मात्रा और अंत में गुरु और लघु अब आप ध्यान देखिए आदमी कैसे चूकता है नंबर दो सोहणों पहले आधे में वही सोलह मात्रा है दूसरे में पंद्रह के बजाय चौदह मात्रा और दोनों दीर्घ अंत में एक मात्रा का फर्क आया नंबर तीन खुड़ शहणोर वही आधे लाइन में सोलह और अगली में तेरह मात्राएँ और दोनों लघु अंत में उसके बाद नंबर चार जांगड़ो 16 मात्रा आधे में अगले में तेरह मात्रा है और दोनों दीर्घ बारह मात्रा सॉरी तो पंद्रह चौदह तेरह और बारह एक एक मात्रा कम करते जाओ सिर्फ लघु दीर्घ का अंत है इसमें जांगड़ो लिखा नहीं आपने जांगड़ो गायन में बढ़िया बैठता है इसलिए जांगड़ डोली को भी कहते हैं चाहे जंग से अर्थ हो जांगड़ ढोल बजाने वाले से इसलिए जागड़ो गीत चिरजाओं में गाया जाता है की जो गे चर्जाएँ हैं वो चर्या से बना दिव्य चर्या से वो चर्चा से जो लोग लगे ना आजकल वालों को चर्चा तो एक ही हो जाती है न कोई ऋचर्श बना शब्द रिचर्ष रस को थोड़ा बनता हैचरिया जैसे भारिया से भारजा बनता है उससे चर्जा चर्या से चर्जा बन गया चर्जा से चिरजा हो गया जैसे सरदार से सिरदार करतार से किरतार मारवाड़ी स्टाइल में पश्चिम से पिछुम तो वो गे चर्जा में जांगड़ो गीत में गाई जाती है ये चारों गीत साणूवर के ही भेद हैं और दो बड़े साणूवर के हो गए तो छोटा और बड़ा दो है इसलिए यहाँ तो खैर लिख दिया गया लेकिन अब ये छोटा साणो और खुर्द साणो अलग नहीं है खुड़द साणो छोटे साणोर का ही भेद है खुड़द अब रही बात जिसको अपना वेल्यू गीत सबसे ज़्यादा मिलता है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इस बड़े साणोर के बाद छोटे साणोर में नंबर वन सबसे अधिक रचनाएं इसकी मिलती है, वेली, वेली जितने है वो सामान्यतः लोग कहते हैं वेली गीत में लिखा गया बहुत सही भी है लेकिन आपको ताजुब होगा पृथ्वीराज राठौड़ की वेली है उसमें खुद शाणोर की संख्या टू थर्ड है और इसलिए वेल्यू गीत कंपल्सरी नहीं है उसमें वो पृथ्वीराज प्रोहित केंद्रीय अघात भी मैंने वो सब संख्या बताकर सिद्ध किया था तो अब मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊं जो ऊंचे से ऊंचे कवियों ने लिखा इन में किस प्रकार करीब करीब ऊंचे से ऊंचे कवियों ने मिश्रित रूप ही किया है चाहे कवि राजा बांखी दास हो चाहे महाराजा मान सिंह हो चाहे बुज्जी आशिया हो अब देखो आयो अंग्रेज मुल्क रहे ऊपर सबको आपको मालूम है उस गीत को देखिए आप इसमें आयो अंग्रेज मुलक करे ऊपर आहन से आहस लीधा खैच उरा धणिया मरे न दीधी धरती सो धनिया उबाँ गई धरा ये तो पहला स्टंद हुआ सोहणों गीत गिल फौजाँ देख न कीधी फौजाँ दोयण किया न खड़ा डड़ा खवें खाच चूड़े खमंदरे खमंदर उणिज चूड़े गई इड़ा पै सोहणा छत्रपतियाँ लागी न छाणत गड धरपरी गमी बड़ नह कियो बापण बोत जोतों जोत गई जमी छोहण दुह छत्रास वाद्यो दिखणी भोम गई सो लिखत भवेश पुगो नहीं चाकरी पकड़ी जन दीदो नही मरेठ देश ओ रचना वही है बजियो भलो बरतपुर वालो गजे गजर धजर नब गोम पेला सिर शाह पड़ियोर भड़ उ न दीदी भोमियो पुरजोधान उदयपुर जयपुर प थारा खुटा परियाण आंखे गई आवसी आंखे बांखे असल किया बकाण ये सोहण ये ये भी वेलिया तो वेलियों के तीन स्टंज आगे गए चार सोहणों का आ लेकिन इतना कम फर्क है कि सुनने वाले को महसूस नहीं होता कि गलत कहा है अब दूसरा एक आप उदाहरण कि धूड़ जी मोतीसर जैसा उच्च कोटि का कवि मोतीसर जाति एक ऐसी एक सारे सारे है जिसमें सारे के सारे कवि हुए हैं चारण में अधिक चारण कवि हुए हैं वो संख्या कम या कम होती होती आज तो आठ देश हिंदुस्तान में होंगे आठ सौ वर्ष का कुछ हो गया कुछ कवि ईश्वर की कुदरत हुई लेकिन धूड़ जी उच्च कोटि के कवि थे जिन्होंने एक घटना पर गीत लिखा जिसमें खुद कवि ने कहा मोती धूड़े सुर्ण महिमा कवि सोहणो गीत क्यों नाम का सोहणो अब उस गीत की अगर आपकी समय हो तो मैं उसका वर्णन बताऊँ